संक्षिप्त महाभारत अश्वस्थामा का श्री महादेव जी पद प्रहार उसका प्रभाव और फिर आत्मसमर्पण करके उनसे खड्ग प्राप्त करना संजय कहते हैं महाराज कृपाचार्य जी से ऐसा कहकर द्रोणपुत्र अकेला ही अपने घोड़ों को जोड़कर शत्रुओं पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा तब उससे कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पूछा तुम रथ किस लिए तैयार कर रहे हो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 द्वारा प्राप्त होने वाले लोक नहीं मिलने चाहिए आप दोनों भी जल्दी ही कवच धारण ले कर लें, खड्ग तथा धनुष लेकर तैयार हो जाएं और मेरे साथ रहकर अवसर की प्रतीक्षा करें ऐसा कर अस्व रथ पर सवार हुआ और शत्रुओं की ओर चल दिया उसके पीछे पृथ्वी कृपाचार्य और कृतवर्मा विचरे वह रात्रि में ही जबकि सब लोग सोए हुए थे पांडवों के शिविर में पहुंचा और उनके द्वार पर जाकर खड़ा हो गया वहां उसने चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी एक विशाल काय पुरुष को दरवाजे पर खड़ा देखा उस महापुरुष को देखकर शरीर में रोमांच हो जाता था वह व्याघ्र धारण किए था ऊपर से मृगचर्म चर्म ओढ़े था तथा सर्पों का यज्ञोपवीत पहने हुए था उसकी विशाल भुजाओं में तरह तरह के शस्त्र शोभित थे बाजू बंदों के स्थान में बड़े बड़े सर्प बंधे हुए थे तथा उसके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी उसके मुख नाक कान और हजारों नेत्रों से भी बड़ी बड़ी लपटें निकल रही थी उनके तेज की किरणों से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले सैकड़ों हजारों विष्णु प्रकट हो जाते थे समस्त लोगों को भयभीत करने वाले उस अद्भुत पुरुष को देखकर भी अस्वस्थामा घबराया नहीं बल्कि उस पर अनेकों दिव्य अस्त्रों की वर्षा भी करने लगा वह देव अस्वस्थामा के छोड़े हुए समस्त शस्त्रों को निकल गया यदि देखकर उसने एक अग्नि के समान देदी रथ शक्ति तलवार चलाई वह भी उनके शरीर से मे लीन हो गई इस पर अपने कुपित होकर एक गंदा गदा छोड़ी किंतु वह उसे भी डील गया इस प्रकार जब अस्वस्थामा के सब शस्त्र समाप्त हो गए तो उसने इधर उधर दृष्टि डाली इस समय उसने देखा कि सारा आकाश विष्णुओं से भरा हुआ है अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर बड़ा ही दुखी हुआ और आचार्य कृप के वचन याद करके कहने लगा जो पुरुष अप्रिय किंतु हित की बात करने वाले अपने सुहृदों की सीख नहीं सुनता वह मेरी ही तरह आपत्ति में पढ़कर शोक करता है जो मूर्ख शास्त्र जानने वालों की भारत का तिरस्कार करके युद्ध में प्रवृत्त होता है वह कुमार मुंह की खाता है सोए हुए डरे हुए नींद से उठे हुए मतवाले उन्मत्त और असावधान पुरुषों पर हथियार नहीं चलाना चाहिए गुरुजन ने पहले ही से सब पुरुषों को ऐसी शिक्षा दे रखी है किन्तु मैं उस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 मनुष्य का कोई भी काम सफल नहीं हो सकता अतः अब मैं भगवान शंकर की शरण लेता हूँ विघ्न को नष्ट करेंगे ऐसा सोचकर द्रोण अस्वस्थाम उतर पड़ा और देवाधिदेव श्री महादेव जी के शरणागत होकर इस प्रकार स्तुति करने लगा आप उग्र हैं अचल है कल्याणमय हैं, रुद्र हैं, सर्व हैं, सकल विद्याओं के अधिश्वर हैं, परमेश्वर हैं पर्वत पर शयन करने वाले हैं देव हैं जगदीश्वर हैं, शुक्र है दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं सर्वसारक हैं, विश्व रूप है भयानक नेत्रो वाले हैं बहुरूप है उमापति है शमशान में निवास करने वाले हैं गर्वीले हैं महान गणाध्यक्ष हैं व्यापक हैं खाट का पाया धारण करने वाले हैं आप रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं आपके मस्तक पर जटा शोभित है, आप ब्रह्मचारी हैं और का वध करने वाले हैं मैं अत्यंत शुद्ध हृदय से आत्मसमर्पण करके आपका ये करता हूं, सभी ने आपकी स्तुति की है सभी के आप स्तुत्य है और सभी आपकी स्तुति करते हैं आप भक्तों के सभी संकल्पों को पूर्ण करने वाले हैं गजराज के चर्म से सुशोभित है रक्तवर्ण है ग्रीव है असह्य है शत्रुओं के लिए दुर्जय है इंद्र और ब्रह्मा की भी रचना करने वाले हैं साक्षात पर ब्रह्म है व्रतधारी है तपोनिष्ठ है अनंत है तपस्वियों के आश्रय है अनेक रूप है गणपति है तिनय है अपने पार्षदों को प्रिय है धनेश्वर है पृथ्वी के मुख्य स्वरूप हैं, पार्वती जी के प्राणेश्वर हैं, स्वामी कार्तिक के, के पिता हैं, हैं, पीत वर्ण हैं, है। दिगंबर हैं, आपका वेश बड़ा ही उग्र है आप पार्वती जी को विभूषित करने में तत्पर हैं, ब्रह्मादि से श्रेष्ठ हैं, परात्पर हैं तथा आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है आप उत्तम धनुष धारण करने वाले हैं संपूर्ण दिशाओं की अंतिम सीमा है सब देशों के रक्षक हैं धारण करने वाले हैं, आपका स्वरूप दिव्य है तथा आप अपने मस्तक पर आभूषण के रूप में चंद्रकला को धारण करने वाले हैं। मैं अत्यंत समाहित होकर लेता हूँ यदि आज मैं इस दुस्तर आपत्ति के पार हो गया तो समस्त भूतों के संघात रूप इस शरीर की बलि देकर आपका ये जन करूंगा इस प्रकार अश्वस्थामा का दृढ़ निश्चय देखकर उसके सामने एक सुवर्णमय वेदी प्रकट हुई उस वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो गई उसे बहुत से गण प्रकट हुए उनके मुख और और नेत्र थे। वे अनेकों सिर, पैर और हाथों वाले थे उनकी भुजाओं में तरह तरह के रत्न रत्नजटित आभूषण सुशोभित थे तथा वे ऊपर की ओर हाथ उठाए हुए थे उनके शरीर द्वीप और पर्वतों के समान विशाल थे वे सूर्य चंद्रमा ग्रह और नक्षत्रों के सहित संपूर्ण दीवलोक को धराशायी करने की शक्ति रखते थे तथा उनमें जरायुज अंडतज और उद्भिज चारों प्रकार के प्राणियों का संखार करने की शक्ति थी उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था वे इच्छानुसार आचरण करने वाले थे तथा तीनों लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर थे वे सर्वदा आनंदमग्न रहते थे वाणी के अधीश्वर थे मत्सरहीन थे तथा ऐश्वर्य पाकर भी उन्हें अभिमान नहीं था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 अब उसने स्वयं अपने आप को ही बलि रूप से समर्पित करना चाहिए इस कर्म को संपन्न करने के लिए उसने धनुष को संविधा शरीर को ही हवी बनाया उसने सोम देवता का मंत्र पढ़कर अग्नि में अपनी आपूति देनी चाही। उस समय वह हाथ जोड़कर भगवान रुद्र की इस प्रकार स्तुति करने लगा विश्वास इस आपत्ति के समय आपके प्रति अत्यंत भक्तिभाव से मैं समाहित होकर यह भेट समर्पण करता हूं। आप इससे स्वीकार कीजिए समस्त भूत आप में स्थित है, है।, मुख्य -मुख्य है। देखो आप समस्त भूतों के आश्रय हैं। यदि इस शत्रु को पराभव मेरे द्वारा नहीं हो सकता तो आप भविष्य रूप से अर्पण किए हुए इस शरीर को स्वीकार कीजिए पुत्र ऐसा कह उस अग्नि से वेदी पर चढ़ गया और अपने प्राणों का मोह छोड़कर आग के बीच में आसन लगाकर बैठ गया उसे हवि रूप से होकर उच्चेष्ट बैठे देखकर भगवान शंकर ने हंसकर कहा श्री कृष्ण ने सत्य सोच सरलता त्याग तपस्या नियम क्षमा भक्ति धैर्य बुद्धि और वाणी के द्वारा मेरी यथोचित आराधना की है इसलिए उनसे कर मुझे कोई भी भी प्रिय नहीं है पांचालों की रक्षा करके मैं भी उन्हीं का सम्मान किया हूं किंतु अब ये हो गए हैं अब इनका जीवन शेष नहीं है ऐसा कर भगवान शंकर ने अस्वस्थामा को एक तेज तलवार दी और अपने आप को उसी के शरीर में लीन कर दिया इस प्रकार उनसे आविष्ट होकर असलस्थाना अच्छा अत्यंत तेजस्वी हो गया